भागवत महापुराण ष अथ चतुर्थो चतुर्थोध्याय दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव राजगा मृगपक्षिण साकस्तया प्रोक्तो यस्तु स्वयं भुवेन्थ राजा परीक्षित ने पूछा भगवन आपने संक्षेप में तीसरे स्कंध में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मणवंतर में देवता असुर मनुष्य सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई तत्व वा भी या तुम ते भगवन यथाम अनुसर्गम जया सत्या सर्ज भगवान पर अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपने जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं उसे जानने की भी मेरी इच्छा है इति सूतवाचन संस्था कर महायोगी जगादाहत जी कहते हैं सौन का दृश्यों परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राज परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा श्री शुकवाच यदा प्रचेता प्रचेत अंत दुन्मग्नाम दुनम दुर्गा द्रुमताम श्री सुखदेव जी ने कहा राजा प्राचीन बर्सी के दस लड़के जिसका नाम प्रचेता था जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिरी हुई घिर गई है द्रुमेभ्य क्रुध्यमान तपोदी मुख तो वाजमग्निम्षया उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहूति ही डाल दी बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की राजो वाच जब प्रचेताओं की छोड़े हुए अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी तब वृक्षों के राजा धीराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा माध्रमेभ्यो महाभागा सबोम प्रजा नाम पतृत महाभाग्यवान प्रचेताओं ये वृक्ष बड़े दीन हैं आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं अहो प्रजापतिर पति भगवान हरिव्यनोषधि महात्मा प्रचेताओं प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है अन्न चराणाम अचराछ पदह पाद चारिणाम आहस्ता, आहस्ते नाम दिपदाम, संसार में से से वाले चर प्राणियों के भोजन फल पुष्पादि अचर पदार्थ हैं पैर से चलने वालों के घास त्रिनादि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं हाथ वालों के वृक्षलता आदि बिना हाथ वाले और दो पैर वाले मनुष्यादि के लिए धान गेहूं आदि अन्य भोजन है चार पैर वाले बैल ऊट आदि प्रभति के द्वारा अन्य की उत्पत्ति में सहायक है देव निष्पाप प्रचेताओं आपके पिता और देवाधिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें यह कैसे उचित हो सकता है आतिष मार्गम कोपम जछत दीपित्रा पिता महेलापी जुष्टम व आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता पितामह प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरशों के मार्ग का अनुसरण करें तो पितरो बंधो दुष पक्षमा श्रिया पति पति प्रजा भिक्षूण गृहज्ञा बुध सुरहित जैसे माँ बाप बालकों की पलके नेत्रों की पति पत्नी की गृहस्थ भिक्षुकों की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदाई राजा होता है अंतर्देह सुभूता आत्मा स्थित हरिरीश्वर एवं समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे य समुत्पतिम देहा आकाशान बन आत्मजिजा गुणा नती वर्त जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है बाहर नहीं निकलने देता वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है अनमय खिलानाम शुभमस्तु वार्षी वरा कन्या पत्नी पत्नीताओं इन दिन इन वृक्षों को और न जलाइए जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए इससे आपका भी कल्याण होगा इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए विद्या मंत्रोह कन्यामासर सिमंड सोमो राजा धर्मे लोपये परीक्षित वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रम्लोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहां से चले गए प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणी ग्रहण किया तेभ्य तम प्रजये प्राचे तथा किल यस्या प्रजा विसर्गे नौ का आता उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचीतस्थ दक्ष की उत्पत्ति हुई फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोग भर गए यथा सथर्ज भूता दक्षो त्रिवशन रेत था मनसा चन्मा वहित इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर से विविध प्राणियों की सृष्टि की वह मैं सुनाता हूँ तुम सावधान होकर सुनो मन सही बात प्रजापति मनुष्य परीक्षित पहले प्रजापति दक्ष ने जल थल और आकाश में रहने वाले देवता असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की तमा ब्रीतम आलोक्य प्रजा सर्गम प्रजापतिप्रजर दुष्क तप जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर, तो पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की तदराघर्मर्षण नाम तीर्थम पापहरम परम उपस्प्यावनम तपसा तो वहा एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है उसका नाम है वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते अथोक्षजम भगवंत अथोक्षा प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंसगुज नामक स्तोत्र से स्तुति की थी उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ प्रजापति परथानुभूत पराया नमः भाष निमित्त बंधवेन अध गुण तत्विवीन निमित्त मनाय दधे स्वयं भुवेन दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्थिति की भगवान आपकी अनुभूति आपकी चित्त शक्ति अमोघ है आप जीव और प्रकृति से परे उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुँच नहीं है आपकी कोई अवधि कोई सीमा नहीं है आप स्वयं प्रकाश और परमात्म पर हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ नख्यम पुरशो वही सख्यु सखाव पुरेस्णो यथा गुण नो तस्मै दृष्टे नमस्करोमि। महेश तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं, तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता एक वैसे ही जैसे रूप रस गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं दृश्य नहीं महेश्वर मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूं देहो सभोक्षा मनोभूतमात्र त्मा अनुम्यम च विधो परम यत सर्वं पुमान वेदा गुणा चज्ञो न वेद सर्व्ञम्त मेले देह प्राण इंद्रिय अंतकरण की वृत्तियां पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व रज और तम इन तीन गुणों को भी जानता है परंतु वह भी दृश्य अथवा गेय रूप से आपको नहीं जान सकता क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं इसलिए प्रभो मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूं यदो परामो मनसो नाम रूप रूप से दिष्ट स्मृति संप्रमोषात यावल या, या सुसंसयांसा तस्मे सदमे न जब समाधिकाल में प्रमाण विकल्प और विपर्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमय अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं प्रभो आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है आपको मेरा नमस्कार है मनीषण स्वशक्ति दारुणी पांचद्य मनीषया निष्कूढ़ जैसे याज्ञिक लोक में छिपे हुए अग्नि को साधे नाम के पंद्रह मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपने सत्ताईस शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपने शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूल निकालते हैं स वही ममास मायावनामा च विस्वरूपताम निरुक्ता जगत में जितने ही भी भिन्नताए देखी पड़ती है वे सब माया की ही है माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता अर्थात माया ही आप ही हैं अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं प्रभो आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रताश से पूर्ण कर दीजिए यद्य निरुक्त वचसा निरूपितुण स वै गुणापायसर्ग लक्षण प्रभो जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वह आपका स्वरूप नहीं है क्योंकि वह तो गुणरूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रणय के अधिष्ठान है आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है यतो यस्म यथो यस्मी यद यथाकुरते कार्यते साम परमं प्राप्त प्रसिद्धम तद्रम तेतुन्यकम भगवान आप में ही यह सारा जगत स्थित है आपसे ही निकला है और आपने और किसी के सहारे नहीं अपने आप से ही इसका निर्माण किया है यह आपका ही है और आपके लिए ही है इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप ही हैं बनने बनाने की विधि भी आप ही हैं आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं जब कार्य और कारण का भेद नहीं था तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे इसी से आप सबके कारण भी हैं सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्विती हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं आप मुझ पर प्रसन्न विवाद संवाद भुवो भुवंती चैषा मुहुरात्मोह तस्मत गुणा प्रभो आपकी ही शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद एक मत्य का विषय होती है और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती है आप अनंत अपराकृत कल्याण गुण गणों से युक्त, एवं स्वयं मैं आपको नमस्कार करता हूं अस्ती ना च वस्तुनिष्ठ एक भिन्ना वृद्ध धर्मयो अवेक्षित किंचन योग्यो समझकूल बृहत भगवान उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त पादादि से युक्त साकार विग्रह हैं और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान पादादि विग्रह से रहित निराकार हैं यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं और निषेध की भी कोई न कोई अवधि होनी ही चाहिए आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं। इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम है। योनग्रहार्थम हैं। पाद मूलम अनाम रूपो भगवान अनंत नाम चन्म कर्म भी भेजे समयम परम प्रसिद प्रभो आप अनंत हैं आपका न तो कोई प्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं परमात्मन आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए यह प्राकृत ज्ञान पथय जना यथा विभाति, उपासना की होती है अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है परतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें श्री आविरासित गुरु श्रेष्ठ भगवान भक्त वत् सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित विंध्याचल के अघमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्त वस्थल भगवान उनके सामने प्रकट हुए उस समय भगवान गरुण के कंधों पर चरण रखे हुए थे विशाल एवं भृष्ट आठ भुजाए थी उनमें शंख चक्र तलवार ढाल बाण धनुष पाश और गदा धारण किए हुए थे पीतवासा वर्षाकालीन के समान शामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था मुखमंडल प्रफुल्लित था नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी घुटनों तक वनमाला लटक रही थी वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी महाक्रीट कटकास्फुन मकर कुंडल कांचंगूलीय वलय नुपुरांगद भूषि बहुमूल्य किट कंगन मकराकृति कुंडल कर्धनी अंगूठी कड़े नूपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे त्रैलोक्य मोहनम रूपम विभ्रत त्रिभुवेश्वर मृतो नारुद नाधर्वचारण विचक्षा साध्वस त्रिभुवनपति भगवान ने त्रैलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था नारद नंद सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे इंद्र आदि देवेश्वरगण स्थिति कर रहे थे तथा सिद्ध गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुश हम गए ननाम तंडवद भूम प्रहिष्टात्मा प्रजापति न किंच नोदीरय असक तीव्रया मुदा आरोप प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया जैसे झरनों के जल से नदियाँ भर जाती हैं वैसे ही परमानंद के उद्देक से उनकी एक एक इंद्रिय भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल ना सके तम तथा भक्तम प्रजा कामम प्रजापतिम चित्तज्ञ सर्वभूता परीक्षित प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृि की कामना देखकर उनसे देख कहा, उनसे भगवान वाचन प्रचेत महाभाग संसि तपसा भवानी भाव परम ग्री भगवान ने कहा परम भाग्यवान दक्ष अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है प्रीतो हम ते प्रजानाथ ये तप ममई सकामो भूता नाम यदूया सुभूत प्रजापति तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हों। ब्रह्मा भवो भवंत मविधेश्वराह विभूत भूता नाम भूत ब्रह्मा शंकर तुम्हारे जैसे प्रजापति स्वयंभू आदि मनु तथा देवेश्वर ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों को अभिवृद्धि करने वाले हैं तपो में हृदय ब्रह्म विद्या क्रिया अंगाने क्रतव जाता धर्म आत्मा सवासुरा ब्रह्म तपस्या मेरा हृदय है विद्या शरीर है कर्म आकृति है यज्ञ अंग है धर्म मन है और देवता प्राण है अहमेवा अहमेवासमेवाग्रहण नकिंचातरम बही सज्ञान व्यक्त इव विश्वतः जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और वह भी निष्क्रिय रूप में बाहर भीतर कहीं भी और कुछ न था न तो कोई दृष्टा था और न दृश्य मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था ऐसा समझ लो मानो सब और सुषुप्ति ही सुषुप्ति छा रही हो मय नुणंते नंत गुण तो गुण विग्रह यदासी तदाद्य स्वयं भू समूतज दक्ष मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ जब गुणमयी माया के से ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अयोनिज उत्पन्न हुए। सावय यदा महादेवो मम क्षोभ सेवा जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में पाया। भी तो तपो उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहल तुम नौ प्रजापतियों की सृष्टि की चजन सिया दुहिता वै प्रजापते अक्षिणी ना पत्नी प्रजे स प्रतिगृ्यता प्रिय देखो यह पंच प्रजापति की कन्या अक्षनी है इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो मिथुन व्यवाय धर्मस्व प्रजा सर्गमिव पुनः मिथुन व्यवाय धर्मिणिया भूरिथो भावीशसी अब तुम तुम स्त्री सहवास रूप धर्म धर्म को को स्वीकार स्वीकार करो, या अक्षनी भी उसी धर्म को करेगी, तब तुम इसके द्वारा बहुत सी कर सकोगे। तो प्रजा मिथनी भविष्य प्रजापते अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के सहयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर भगवान् रहेंगी हरि श्री सुखदेव जी कहते हैं विश्व के जीवन जीवनदाता भगवान हरि यह कर, कर। दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर ध्यान हो गए जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम चयतायां चतुर्थो स्कतु्याय